शोका व ज्योतिष्मति समाधि पाद के इस 36वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं स्थूल उपलब्धियों के साथ में सूक्ष्म उपलब्धियों को महर्षि पतंजलि ने दर्शाया है मन को एकाग्र करने के लिए स्थूल से स्थूल उपायों को प्रस्तुत किया है और मन को एकाग्र करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म उपायों को प्रस्तुत किया है स्थूल से स्थूल दिव्य गंध को लेकर के विचार किया है और यहां सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मतत्व को लेकर के जीवात्मा को लेकर के एकाग्र करने की बात कही है विषयवती वा प्रवृत्तिपन्ना मनसह स्थिति निबंधनी इस सूत्र में स्थूल पदार्थों में स्थूल विषयों में मन को एकाग्र करने की बात कही और विशोका व ज्योतिष्मति इस 36वें सूत्र में सूक्ष्म आत्मा में मन को एकाग्र करने की बात कही तो एक और स्थूल एक और सूक्ष्म स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक अलग अलग विषयों में मन को एकाग्र कर करके मन को अपने अधिकार में करना योगाभ्यासी का एक बहुत बड़ा कार्य है जब योगाभ्यासी अलग अलग विषयों में मन को एकाग्र करता है उससे योगाभ्यासी में मन पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है मनोनियंत्रण होता है ऐसी स्थिति में योगाभ्यासी जहां जिस विषय में मन को एकाग्र करना चाहता है उसी विषय में मन को एकाग्र करेगा जहां जिस विषय में मन को ले जाना नहीं चाहता है वहां पर मन नहीं जाएगा अर्थात मन व्यक्ति के योग अभ्यासी के अधिकार में रहता है अमूमन मन अधिकार में नहीं रहता है व्यक्ति के व्यक्ति चाहता हुआ भी अपने मन को रोक नहीं पाता है इसलिए कहता है मन नहीं मानता मैं रोकना चाहता हूं मैं मन को किसी विषय में लगाना चाहता हूं लेकिन मन नहीं लग रहा है मन नहीं मानता है मन स्वतः स्वयं चला जाता है यह जो बातें व्यक्ति करता है इसका सीधा अभिप्राय है उस व्यक्ति के अधिकार में मन नहीं है मन व्यक्ति के अधिकार में हो तो कैसे उसके लिए ही महर्षि पतंजलि ने यहां अलग अलग उपायों को बताया है तो विशोका व ज्योतिष्मति में सूक्ष्म उपाय है आत्मा में मन को एकाग्र करना जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अस्मितायाम समापन्नम चित्तम जब अस्मिता में यानी आत्मा में मन को एकाग्र किया जाता है प्रक्रिया वही है आसनस्थ होकर के व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर करता है निश्चल बनाता है स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में पहुंचता है आसन को स्थिर करके प्राणायाम के माध्यम से मन को अपने काबू में रखता है और जैसे ही मन अपने काबू में आ जाता है तो प्रत्याहार की स्थिति को उत्पन्न करता है अपनी दसों इंद्रियों को मन के अनुरूप बना लेता है जो इंद्रियां बहिर्मुख हो रही है बाहर के विषयों की ओर दौड़ लगा रही हैं उन इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक करके मन के अनुरूप बनाना जिस प्रकार मन को अपने अधिकार में किया जाता है मन को रोके रख रक, रखना होता है धारणा के रूप में मन को जहां स्थिर किया हुआ होता है वहीं पर इंद्रियों को मन की ओर अग्रसर करना मन की ओर उन इंद्रियों को एकत्रित करना यह है प्रत्याहार जब व्यक्ति प्रत्याहार को सिद्ध कर लेता है यानी प्रत्याहार की स्थिति को उत्पन्न कर लेता है बहिर्मुख इंद्रियों को अंतमुख बना लेता है जब अंतर्मुखी हो जाएंगी इंद्रियां, तो मन भी रुका हुआ है इंद्रियां भी मन के अनुरूप रुकी हुई हैं उस स्थिति में सरलता से अपने मन को हृदय में स्थित आत्मा में एकाग्र करता है और आत्मा का ही ध्यान करता है और आत्मा के स्वरूप को शास्त्रों के माध्यम से जिस प्रकार सुना है पढ़ा है उसी के अनुरूप उस आत्मा का निरंतर चिंतन करता जाता है और उस आत्म चिंतन में और कोई विषय उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि मन आत्मा में ही एकाग्र है आत्मा में ही धारणा है आत्मा का ही ध्यान हो रहा है और यही ध्यान आगे चल के समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब आत्मा का दर्शन होता है आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करता है योगाभ्यासी इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं यत्र यदम उक्तम तम अणुमात्र आत्मा अनुविद्य अस्मीव संप्रजानीते महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का प्रमाण दिया है यहां पर वो कहते हैं यत्र यदम उक्तम इस संदर्भ में जहां आत्मा का दर्शन होता है जहां आत्मा साक्षात्कार होता है उस स्थिति में उस आत्मा को जो साक्षात्कार होता है आत्मा का वो किस रूप में होता है तो कहते हैं तम तम आत्मानम तम अणुमात्रम उस अणु स्वरूप आत्मा को जो बहुत सूक्ष्म है ऐसे अनुस्वरूप सूक्ष्म आत्मा को अनुविद्या प्रत्यक्ष करता है जान लेता है अनुभव करता है और किस रूप में अनुभव करता है अस्मि इतव मैं ऐसा हूं इस प्रकार से अनुभव करता है अस्मि इतव संप्रजा मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं इस प्रकार अनुभव करता है कैसा हूं मैं इच्छा स्वरूप हूं कल हमने इच्छा स्वरूप को लेकर के विचार किया था मैं ऐसा हूं यानी मैं इच्छा स्वरूप हूं इच्छाएं दो प्रकार की होती है इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं और यहां पर जिस इच्छा की बात की जा रही है यह वो इच्छा है जिस इच्छा को प्रत्येक योगाभ्यासी प्रत्येक साधक प्रत्येक योगी प्रत्येक आत्मसाक्षात्कार करने वाला व्यक्ति एक ही प्रकार की इच्छा रखता है उसकी एक जैसी इच्छा होती है चाहे वो पचास हो सौ हो हजार हो लाख हो करोड़ों हो और अरबों जिन्होंने आत्मदर्शन किया है आत्मा नित्य है परमात्मा नित्य है सदा से हम हैं और सदा रहेंगे और सदा से आत्माएं जो है आत्मदर्शन करती हुई आ रही हैं गणना नहीं कर सकते काउंट नहीं कर सकते कितनी आत्माएं आत्मदर्शन कर चुकी हैं और जितनी भी कर चुकी हों वे सब के सब एक जैसी इच्छा रखते हैं और जो आत्मदर्शन नहीं किए हैं उनकी भी गणना नहीं है आज वर्तमान में लगभग सात अरब मनुष्य हैं लगभग सात अरब मनुष्य हैं और इतने मनुष्यों में जो इच्छाएं हैं अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं सब मनुष्यों की एक जैसी इच्छा नहीं है यह जो इच्छा है जो एक जैसी नहीं है ये अविद्या से युक्त है अज्ञान मूलक इच्छा है मिथ्याजान के कारण से भ्रांति के कारण से अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न करते हैं परंतु जिन्होंने आत्मदर्शन किया है उन आत्माओं ने जो इच्छा की है और जैसी उनकी इच्छा होती है वो एक ही प्रकार की इच्छा होती है उन सभी आत्माओं को जो एक प्रकार की इच्छा होती है वो इच्छा है प्रभु का दर्शन करूं ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा होती है उनमें और किसी दूसरे की चेष्टा नहीं करेंगे और कुछ जानने की इच्छा नहीं करेंगे केवल आत्मदर्शन यानी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं स्वयं का दर्शन कर चुके हैं उनको एहसास हो गया है मुझ में आनंद नहीं है और आत्मदर्शन से पहले प्रकृति से सुख ले लेकर के देख चुके हैं उस सुख में दुख मिला हुआ है अब उस सुख की इच्छा तो हो नहीं सकती मेरी बात को गौर से समझने का प्रयत्न करना है यह जो बात कही जा रही है कि संसार में जिन सुखों को लेकर के देख चुके हैं उन सुखों में दुख मिला हुआ है वो केवल सुख नहीं है सुख के साथ साथ दुख है उस सुख की इच्छा तो नहीं हो सकती है किनको जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है जीवात्मा का दर्शन किया है और जब स्वयं का दर्शन हुआ है तो स्वयं में सुख नहीं है यही दर्शन होगा यही साक्षात अनुभव होगा इसलिए तो इच्छा हो रही है मेरी बात को समझने की चेष्टा करनी इच्छा है स्वयं में आनंद नहीं है सुख नहीं है और प्रकृति के सुख को नहीं चाहते हैं इसलिए और जो चाह है वो केवल ईश्वर की चाह है ईश्वर दर्शन करने की चाह है ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने की इच्छा है और यही इच्छा सभी आत्मदर्शन करने वालों की है यह इच्छा अलग प्रकार की है और जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया उनकी इच्छा अलग प्रकार की है और उनकी जो इच्छाएं वो अलग अलग हैं जितने लोग उतनी इच्छाएं इसलिए इच्छा दो प्रकार की है एक अविद्या से ग्रस्त होकर के इच्छा रखना और एक तत्वज्ञान विद्या से युक्त होकर के इच्छा रखना और जिस विद्या से जिस आत्मदर्शन विद्या से व्यक्ति को जो इच्छा का बोध होता है वह बोध अलग है और जिसने आत्मदर्शन नहीं किया उसकी जो इच्छा है वो इच्छा अलग प्रकार की है इसलिए अहम अस्मि मैं ऐसा हूं अस्मि इति एवं संप्रजानी मैं ऐसा हूं यानी मैं इच्छा स्वरूप हूं इसका बोध होता है इति अहम व मैं ऐसा हूं कैसा हूं मैं द्वेष स्वरूप हूं दूसरी बात कही जा रही है मैं कैसा हूं मैं द्वेष स्वरूप हूं उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और द्वेष भी दो प्रकार का है जिस प्रकार इच्छा दो प्रकार की है वैसे ही द्वेष भी दो प्रकार का है और जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है उनका द्वेष अलग प्रकार का है और जिन्होंने आत्मा का दर्शन नहीं किया उनका द्वेष अलग प्रकार का है आत्मदर्शन करने वाले को जो द्वेष हो रहा है वो विद्या पूर्वक हो रहा है तत्वज्ञान से युक्त हो रहा है और जिन आत्माओं को द्वेष हो रहा है जिन्होंने स्वयं का दर्शन नहीं किया है उनका जो द्वेश है वो अविद्यामूलक है मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के उनको द्वेष हो रहा है यह दोनों द्वेशों में अंतर है और आत्मदर्शन जिसने किया है उसको स्पष्ट प्रती होती है मैं द्वेष स्वरूप हूं पर उस द्वेश से उनको दुख नहीं होता उस द्वेश से उनको कष्ट नहीं होता उस द्वेष से उनको शोक नहीं होता इस बात को समझना है क्योंकि सिद्धि ही विशो का नामक सिद्धि है आत्मदर्शन से शोक नहीं होता इसलिए इसको कहा विशो का व ज्योतिष्मीति द्वेश का प्रत्यक्ष किया है अपने आप को द्वेष स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहा है व्यक्ति मैं द्वेषवान हूं इसके उपरांत भी उसको शोक नहीं होता क्योंकि यहां पर विद्या मूलक है विद्या से युक्त तो उसको एहसास अनुभूति हो रही है मैं द्वेष स्वरूप हूं दुख के प्रति द्वेष रखता है केवल दुख के प्रति द्वेष रखता है दुख नहीं चाहिए और जो आत्मदर्शन नहीं किए हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जो द्वेष करते हैं वो आत्मा आत्मा से द्वेष करते हैं सांसारिक पदार्थों से द्वेष करते हैं ना पसंद करते हैं और ये जो ना पसंद करना है ये अलग अलग विषयों को लेकर के है कोई सब्जी से द्वेष करता है कोई दाल से द्वेष करता है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दालों से द्वेष करते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, अलग सब्जियों से द्वेष करते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग, अलग अलग लोगों से द्वेष करते हैं ना पसंद करते हैं वो ऐसा बोलता है इसलिए उसको पसंद नहीं करते हैं वो ऐसा खाता है तो उसको नहीं पसंद करते हैं वो ऐसा देखता है उसको पसंद नहीं करते तो ये जो अलग अलग प्रकार के द्वेश हैं ये सारे के सारे द्वेश अविद्या के कारण से है मिथ्या ज्ञान के कारण से है इस प्रकार का कोई भी द्वेष आत्मदर्शन करने वाला नहीं कर सकता इसलिए शोक रहित तो होता है जैसे ही व्यक्ति को आत्मा का बोध होता है आत्मा का साक्षात्कार होता है आत्मा साक्षात्कार करके वो शोक से ग्रस्त नहीं होता है विशोका बन जाता है शोक रहित तो होता है ओ। shama shanti leji o oh, shante shante sha